श्री मां शारदा देवी प्राणों की पुकार नौबत खाने में कार्य व्यस्तता और श्री रामकृष्ण के क्षणिक सानिध्य अथवा दूर के दर्शन से संतुष्ट श्री मां को हम देख चुके हैं पर यह उनके जीवन का एक गौड़ अंश मात्र था दक्षिणेश्वर में वे पति सेवा के लिए थी उस सेवा से उनको जो सुख मिलता था वह उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था यदि ऐसा होता तो नौबत खाने के कठिन श्रम से उनका मन एक न एक दिन विद्रोही हो उठता और उसके प्रतिकार के उपाय की खोज करता प्रतिकार भी उतना दुर्लभ नहीं था क्योंकि दक्षिणेश्वर में थोड़ी दूर पर ही शंभु बाबू का बनाया हुआ पृथक घर उनके लिए था फिर यदि वे अपने को नौबत खाने में पिंजरबद्ध न करती तो उसका विशेष विरोध करने के लिए कोई उस उद्यान में नहीं था कुछ भी हो हमारी चर्चा का यह विषय नहीं है इस अध्याय में हम श्री की पति सेवा का तथा उसी के अंग स्वरूप भक्त सेवा का विवेचन करेंगे सेवा श्री माँ के दर्शन हमें मिल चुके हैं और बाद में भी मिलेंगे यहां मुख्यतः हम भक्त समागम और श्री राम कृष्ण के कंठ रोग के काल पर ही अपने दृष्टि निबद्ध करेंगे जब तक श्री दक्षिणेश्वर आकर श्री राम कृष्ण की सेवा अपने हाथों में न ले ली तब तक हृदय आदि के सहारे श्री राम कृष्ण के दिन किसी प्रकार व्यतीत हो रहे थे पर साधना के अंत में जब उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई तभी देव निर्देश से श्री मां दक्षिणेश्वर आ गई फिर हृदय के मंदिर से निकाले जाने के बाद श्री मां की प्राण भरी सेवा से श्री राम कृष्ण के स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण अब से वे बहुत कुछ श्री पर ही निर्भर रहने लगे किसी कारण से उनके अन्यत्र चले जाने पर बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण अपने को विपन्न समझते और उनको दक्षिणेश्वर बुलाने के लिए अतिशय व्यग्र हो उठते थे देह बुद्धिहीन युगावतार श्री रामकृष्ण की इस प्रकार की लीला का तात्पर्य समझना मानव बुद्धि के परे है लेकिन श्री के चरित्र की चर्चा करते हुए हमें सहज ही प्रतीत होता है की उनकी पति सेवा सफल हुई थी निरंतर समाधि मग्न महामानव को भी उस अनुपम सेवा की महत्ता मुक्त कंठ से स्वीकार करनी पड़ी थी नारायण के चरणों के समीप बैठी हुई लक्ष्मी की भांति श्री मां श्री रामकृष्ण की पद सेवा करती स्नान के पूर्व उनके शरीर में तेल मलती और उनके शारीरिक अवस्था के अनुसार रुचिकर और पुष्ट भोजन बना उन्हें खिलाती संभव न था श्री मां की सेवा और श्री रामकृष्ण की उन पर निर्भरता के दृष्टान्त विरल नहीं है श्री रामकृष्ण पेट के बहुत दुर्बल थे नौबत खाने में रहती हुई श्री मां उनके इच्छा अनुसार खाने की चीजें बना देती थी महीने के जिन दिन वे भोजन नहीं बना सकती थी उन दिनों श्री रामकृष्ण के मंदिर से प्रसाद आता था। उसे खाने से उनकी बीमारी बढ़ जाती थी इसलिए एक बार उन्होंने श्री से कहा कि उनके लिए ऐसे नियम का मानना अनावश्यक है इसके बाद श्री नित्य उन्हें भोजन बना देती श्री रामकृष्ण ने तृप्ति से भोजन करते हुए एक दिन कहा था देखो तुम्हारे बनाए हुए भजन से मेरा शरीर कैसा अच्छा है श्री मां की सेवा का एक और विवरण भक्तों ने उन्हीं से सुना था एक बार श्री रामकृष्ण के बीमार पड़ने पर वे श्री गंगा प्रसाद सेन को दिखाए गए कविराज ने ऐसी औषधि की व्यवस्था की जिसमें जल सर्वदा वर्जनीय था बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण तुरंत सभी से पूछने लगे क्यों जी बिना जल पिये रह सकूंगा जब उन्होंने श्री से पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया अवश्य रह सकोगे श्री रामकृष्ण ने श्री को सावधान कर दिया बेदाना तक पानी पोछ कर देना होगा देखो यदि तुम लोग ऐसा कर सको श्री ने आश्वासन दिया मां काली जैसा करेंगे भरसक वैसा ही होगा अंत में श्री राम कृष्ण मन स्थिर करके बिना जलपिय औषधि सेवन करने लगे श्रीमानित प्रति उनको तीन चार शेर बाद में पाँच छः शेर तक दूध पीने के लिए दिया करती जो ग्वाल ग्वाला गाय दूध कर दूध देता था वह श्री माँ को अधिक दूध देने लगा मैं कहता था वहां देने से काली का भोग वे लोग घर ले जाएंगे और पता नहीं किसको पिलावेंगे पर तो यहां देने से वे श्री राम कृष्ण पियेंगे इसलिए वह पाँच छः शेर तक दूध देने लगा श्री संदेश रसगुल्ले आदि जो चीजें दहती उसे दे देती उस समय ये चीजें बहुत आती इससे उनकी कमी न थी श्रीमा उस दूध को उबाल कर गाढ़ा करके शेर डेढ़ शेर कर लेती और श्री राम कृष्ण को देती जब श्री राम कृष्ण उनसे पूछते कितना दूध है तब श्रीमा गाढ़े दूध को ध्यान में रखते हुए उत्तर देती शेर सवा शेर होगा श्री रामकृष्ण का संदेह नहीं मिटता और वे फिर कहते नहीं इतनी मोटी मलाई जो दिख रही है तो भी श्री तरह तरह से समझा कर उन्हें गाढ़ा दूध पूरा ही पिला देती एक दिन भोजन के समय गोलाप माँ उपस्थित थे श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा क्यों जी कितना दूध होगा गोलाप माँ ने परिस्थिति को न समझ पतले दूध का ही परिमाण बता दिया फौरन श्री रामकृष्ण चौक पड़े और बोले अरे इतना दूध तभी तो मेरे पेट में शिकायत होती है बुलाओ बुलाओ बुलाने की आवाज़ सुनकर श्रीमा के आते ही श्री रामकृष्ण ने प्रश्न किया कितना दूध है श्रीमा ने पहले की ही भांति उत्तर दिया पांच पा होगा और कितना श्री रामकृष्ण ने पूछा तो गोलाब इतना क्यों कह रही है श्रीमा ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया गोलाब नहीं जानती क्या वह यहाँ की नापतौल जानती है वह कैसे जानेगी कि लोटे में कितना दूध आता है उस दिन का मामला यही समाप्त हुआ लेकिन श्री रामकृष्ण ने एक दिन फिर गुलाब माँ से दूध का परिमाण पूछा और गुलाब माँ ने भी कह डाला यहाँ का एक कटोरा और काली मंदिर का एक कटोरा श्री राम कृष्ण यह सुनकर कहा अरे इतना दूध बुलाओ बुलाओ पूछो तो सीमा के आते ही श्री राम कृष्ण ने पूछा कटोरे में कितना आता है कितनी छठा कितने पाओ सी माँ ने कहा कितनी छठा कितने पाओ यह सब मैं नहीं जानती तुम्हें तो दूध पीना है कितने छटा कितने पाओ इन सब से तुम्हारा क्या मतलब उतना हिसाब कौन लगाए श्री राम कृष्ण ने अनुयोग करते हुए कहा क्या इतना पच सकता है उस दिन सचमुच श्री राम कृष्ण को दस्त आने लगे श्री माँ के पूछने पर उन्होंने कहा पंद्रह बार मुझे बाहर जाना पड़ा तुम लोगों की ऐसी सेवा मुझे नहीं चाहिए संध्या को उन्होंने कुछ खाया नहीं भात इत्यादि पड़ा ही रह गया श्रीमान ने थोड़ा सा साबुदाना बना दिया सत्य बोलने में अभ्यस्त श्री रामकृष्ण के शरीर पर उनके मन का प्रभाव देख गोलाप माने ने अनुतप्त तो हो श्री मां से कहा माँ तुम मुझे पहले ही बता देती क्या मैं इतना जानती थी बड़ा ही खेद है कि उनका भोजन नष्ट हो गया श्रीमान ने उन्हें समझाते हुए कहा खिलाने के लिए झूठ बोलना दोष नहीं है मैं इसी तरह भुलावा देकर उन्हें खिलाती हूँ भुलावा देने के लिए कही गई उन बातों की सच्चाई की अपेक्षा श्री की दृष्टि श्री रामकृष्ण की सेवा पर ही अधिक थी उन्होंने लक्ष्य किया था कि उनके परम यत्न से श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य सुधर रहा है और शरीर कुछ पुष्ट हो रहा है ऊपर दिए हुए विवरण की दो एक बातों पर हमें ध्यान देना होगा श्री श्री रामकृष्ण को दूध के संबंध में हिसाब करने से रोका संभवतः उनकी यह युक्ति श्री रामकृष्ण की ही विचारधारा पर अवलंबित थी एक बार काली मंदिर के खजांची ने श्री रामकृष्ण की निर्धारित मासिक वृत्ति फूल से कुछ कम दी श्री ने यह सुनकर श्री रामकृष्ण को सलाह दी कि वे खजांची से कह कर फूल ठीक करा लें। इस पर उन्होंने कहा छी छी हिसाब करूं उपर घटना में भी श्री माँ ने संभवतः सरल विश्वासवान दूसरों पर निर्भरशील और बेहिसाबी श्री रामकृष्ण को उन्हीं की युक्ति से परास्त कर दूध पिलाना चाह दूसरे श्री रामकृष्ण के इस प्रकार समझा विधा कर दूध पिलाने के प्रयास में हमारे सामने प्रियजनों विशेषकर अबोध बालक बालिकाओं को प्रेम पूर्वक खिलाने का चित्र उपस्थित हो जाता है माता बहन पत्नी अपने स्नेह पात्रों को हितकर चीजें खिलाने के लिए कितने बहानों का प्रयोग करती हैं और इसी तरह उनके शरीर को पुष्ट करती हैं उस परिस्थिति में माता प्रभृति को कोई मिथ्यावादिनी कहने का साहस नहीं कर सकता ऐसा विचार मन में भी नहीं उठता इस संसार में जहाँ भलाई और बुराई मिश्रित है हम भला उसी को कहते हैं जिसमें सात्विकता के अधिक्य से तम और रज दब जाए गुलाब में सब कुछ अच्छा नहीं है फिर भी प्रभात के ओस से भींगा हुआ गुलाब नींद से खुली आँखों को और सब बातों से हटाकर केवल अपने सौंदर्य में आवद्ध कर लेता है और फल स्वरूप वह स्मृति निरवच्छिन्न आनंद का आकार बन जाती है उसी प्रकार माता बहन आदि की अनोखी स्नेहा कोमल बातें अन्य सारे विषयों को खिलाकर प्रियजनों के मन को अनुराग से रंग देती है और बाद में स्मरण करने पर उस प्रीति की स्मृति को जगा देती है श्री केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं होती थी श्री कृष्ण थाली में अधिक भात देखने से डर जाते थे अतः श्री थाली में भात रखते समय उसे हाथ से दबा देती जब तक श्री रामकृष्ण की मां जीवित रही तब तक श्री रामकृष्ण प्राय नौबत खाने जाकर दोपहर का भोजन करते थे पर सास के देहांत के बाद श्री भोजन लेकर श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित होती और उन्हें आसन पर बिठाकर पंखे से मक्खियों को उड़ाती तथा स्नेहपूर्वक बातें करती हुई उनके उर्धगामी मन को भोजन की ओर लगाए रखती श्री का उद्देश्य चाहे जो रहा हो पर श्री कृष्ण के अनुपम त्याग सत्यनिष्ठा तथा श्री की अपूर्व पति सेवा के आग्रह के बीच कभी कभी सांसारिक नियम से संघर्ष उपस्थित हो लोक शिक्षा के निमित्त एक अनोखे रस का संचार करता था अधिक दुग्धपान हो रहा है इसे जानते ही सत्य संध श्री राम कृष्ण किस प्रकार अशांति का अनुभव करने लगे और इसके फलस्वरूप उन्हें कैसे अजीर्ण हो गया यह हम देख चुके हैं उसी प्रकार की एक और घटना का उल्लेख करने से यह विषय सुगम हो जाएगा एक दिन भोजनोपरांत श्री राम कृष्ण ने देखा कि बटुए में मुख्य शुद्धि का मसाला नहीं है अतएव वह लाने के लिए वे नौबत खाने गए श्री ने उन्हें कुछ अजवाइन और सौफ खाने को दिया और कागज की पुड़िया में कुछ और देकर कहा लेते जाओ उसे लेकर श्री कृष्ण कमरे की ओर बढ़े किंतु अज्ञात शक्ति से असंशयी परमहंस देव के दोनों पैर कमरे में न जा सीधे दक्षिण की ओर नौबत खाने के समीप गंगा के किनारे उपस्थित हो गए श्री राम कृष्ण उस समय न तो मार्ग ही देख पा रहे थे और न उन्हें होश ही था वे कह रहे थे माँ डूब जाऊं माँ डूब जाऊँ उस समय श्री दक्षिणेश्वर में पहले पहल आई थी वे सब देख नहीं देख रही थी परंतु नववधू की भांति लज्जाशीला श्रीमां के लिए श्री रामकृष्ण की रक्षा करने के निमित्त आगे बढ़ना संभव नहीं था वे केवल बेचैन हो छटपटाती रही संयोगवत उसी समय काली मंदिर का एक ब्राह्मण उसी ओर आ गया श्री उससे हृदय को बुलवा इस तत्कालिक विपत्ति से बच गई यह समझना आवश्यक है कि इन देव मानव की सेवा करना कितना दुखसाध्य था क्योंकि मानव की सेवा एक रीति से होती है देवता की पूजा की भी दूसरी विधि होती है परंतु देवता जब मानव देह धारण करते हैं तब कदाचित श्री जैसी देवी मानवी ही उनके सब प्रकार के प्रयोजनों को समझकर कर तदनुसार व्यवस्था करने में समर्थ होती हैं श्री रामकृष्ण की सेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझती हुई भी श्री अन्य को उससे वंचित नहीं करती थी उनके क्षणिक विच्छेद को भी वे क्लेश प्रद जानती थी तो भी प्रसन्न मुख से दूसरों के लिए मार्ग छोड़ देती थी भक्त समागम के पूर्व वे ही श्री रामकृष्ण का भोजन उनके कमरे में ले जाती थी किंतु श्री रामकृष्ण के प्रति विशेष भक्ति सम्पन्न गोलाप माँ के आने के पश्चात श्री रामकृष्ण ने एक दिन उनको भोजन की थाली लाने को कहा तब से श्री प्रतिदिन उन्हीं से भोजन की थाली भेज देती इसके पूर्व भोजन ले जाने के समय मां श्री रामकृष्ण को दिन में कम से कम एक बार देख तो पाती थी परंतु इस नवीन व्यवस्था से वह दर्शन भी दुर्लभ हो गया गोलाब मां उच्च साधिका और भक्तिमती होती हुई भी केवल अपने ही भाव से चलना जानती थी दूसरों का भाव भी नहीं समझ सकती थी जहां तक कि कभी कभी दूसरों का हित करने में में होकर भी वे अनजान अहित कर बैठती थी एक दिन उन्होंने उपदेश के तौर पर से कहा, मनोमोहन की कहती ये श्री राम कृष्ण इतने बड़े त्यागी हैं और माँ झुमका इत्यादि गहने पहनती है क्या यह अच्छा लगता है सांसारिक बुद्धि के सामने पराजय मानकर श्री माँ ने उसी दिन हाथ के दोनों सोने के कंकड़ों को छोड़कर बाकी सारे आभूषण उतार दिए दूसरे दिन योगिन माँ ने आकर जब काफी समझाया तब श्री माँ ने दो एक गहने और पहने लेकिन सारे आभूषणों को उन्होंने फिर कभी नहीं पहना क्योंकि शीघ्र ही श्री रामकृष्ण के कंठ रोग का सूत्रपात हो गया इससे उनका मन फिर आभूषणों की ओर नहीं गया अस्त तो हम भोजन परोसने की बात कह रहे थे गोलाप माँ संध्या के बाद भी देर तक श्री रामकृष्ण के पास रहती थी किसी किसी दिन तो रात्रि के दस बजे नौबत खाने को लौटती इससे श्री को विशेष असुविधा होती क्योंकि उन्हें बड़ी देर तक गोलाप माँ का भोजन नौबत खाने के बरामदे में रख प्रतीक्षा करनी पड़ती एक दिन श्री रामकृष्ण ने श्री को कहते हुए सुना खाना कुत्ता बिल्ली खा ले मैं अब न देख सकूंगी श्री रामकृष्ण ने श्री की असुविधा को समझ गोलाप मां को सचेत कर दिया पर गोलाप मां ने अपने भावानुसार उनकी बात को पूरी तरह नहीं समझा और कहा ऐसी बात नहीं मां मुझे बहुत चाहती है और अपनी लड़की मानकर मेरा नाम लेकर पुकारती है इस प्रकार के स्वभाव वाली गोलाप मां को श्री की मनोवेदना को समझने और फलस्वरूप उस सेवा के भार को पुनः श्री को सौंप देने में पूरे दो महीने लगे इस दीर्घ काल में श्री चुपचाप अपने दुख को अपने में छिपा दूर से ही श्री रामकृष्ण के दर्शन कर अपनी आकांक्षा तृप्त कर लेती थी पर श्री माँ की सांसारिक संबंध से रहित इस सेवा का मर्म अब नहीं समझ सकते थे सब नहीं समझ सकते थे इतना ही नहीं अशुद्ध मन में इसके प्रति ईर्षा का भी उदय होता था कभी कभी कुछ समालोचना भी होती थी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अज्ञ लोगों के विपरीत संकेत और समालोचनाएं श्री के कानों में नहीं पहुंचती थी एक बार एक महिला ने स्पष्ट रूप से श्री से कह दिया तुम ठाकुर के अर्थात श्री रामकृष्ण के पास क्यों जाती हो श्री औरों की बातों को सरल भाव से ही ग्रहण करती थी इसके अतिरिक्त वे सदा सतर्क रहा करती कि, कि किसी को कष्ट न हो परहित करने में प्रवृत्त हो उन्हें अनेक स्थलों पर असही यंत्रणा भी सहन करनी पड़ती किंतु वे स्वेच्छापूर्वक उन कष्टों को सह लेतीं प्रस्तुत स्थल में उस प्रकार के मंतव्य को सुनकर उन्हें यह समझने में देर न लगी कि श्री रामकृष्ण की सेवा का सुयोग न पा उस महिला के मन में कष्ट हुआ है अतएव उन्होंने कुछ दिन अपने को उस कार्य से अलग रखा ये बड़े दुख के दिन थे दिन भर के बाद जब श्री रामकृष्ण झाऊ तले जाते तभी कदाचित श्री को उनके दर्शन प्राप्त हो पाते किसी किसी दिन तो वह सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता था